श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम अष्ट स्कंध अथाष्टादशोध्याय वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में प्रधारणा शेषो कुवाच इतंबिस्तुत्कर्म विरज रा दुर्बूवामृत भूरदित चतुर्भुज शखगताजचक्रसंगवासानते क्षण श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए भगवान के चार भुजाएं थी उनमें वे शंख गदा कमल और चक्र धारण किए हुए थे कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे पीताम्बर शोभायमान हो रहा था श्यामा झतराज कुंडलोल नाम भुज पुमान वक्षावलोल्लसन करीट कांसी गुणचारु विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था मकराकृति कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद सिर पर किरीट कमर में करधनी की लड़िया और चरणों में सुंदर नोपुर झगमगा रहे थे मधुब्रत भ्रात विराजत श्रीवनया हरि प्रजापते भगवान गले में अपने स्वरूप भूता वनमाला धारण किए हुए थे जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया दिशा प्रसेलाशास्तधा प्रजा प्रसिष्ठा ऋतु गुणान्विता जौरतरीक्षम चितरग्न जे हुआ गावो जुजा संज शिशो नगा उस समय दिशाएं निर्मल हो गई नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई सब ऋतु एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगे स्वर्ग लोग अंतरिक्ष पृथ्वी देवता गौ दिज और पर्वत इन सबके हृदय में हर्ष का संचार हो गया श्रोणायाम श्रवण्वश्याम मुहूर्ते प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्याजन्म दक्षिणम परीक्षित जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण भाद्रपद मास के पक्ष के वाली द्वादशी थी अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगल में सूचित कर रहे थे सविता सवितातिष्ठन मध्यन दिन गृप विजया नाम सा प्रभु था यम जन्म विदुर हरे जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे शंख दुदुर्मृदंग फणवान काम का निर्घोषस्तुम भवत भगवान के अवतार के समय शंख ढोल मृदंग डप और नगाड़े आदिबाजी बदने लगे इन तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुमल ध्वनि होने लगी प्रीता नृत्य गंधर्व प्रवरा जगहो दुष्टो तो देवाएं प्रसन्न होकर नाचने लगी श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे मुनि देवता मनु पितर और अग्नि स्तुति करने लगे सिद्ध विद्या धरगणा थ किम पुरुष किन्नराह तमाह तो तो तो आश्रम पदम सिद्ध धर किम स्किन्नर चारण यक्षस पक्षी मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदित्य के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया दृष्टिभव परम पुमाप विस्मित गृहित हम निज योग प्रजापति विस्मित जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे जय हो जय हो यद प्रभात भूषणाजुध अव्यक्त चिद्यक्त मधार भूवते नैव पश्य तो दिव्य गति नट परीक्षित भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित्सरूप हैं उन्होंने जो परम कांति में आभूषण एवं आयुधों से युक्त व शरीर ग्रहण किया था उसे शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले क्यों न हो भगवान की लीला तो अद्भुत ही है कम बटुम वामनम दृष्टवा मोद माना महर्षया कर्माणी कार्यापतिम भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाएपनी सावित्रम सविता बृहस्पति ब्रह्म सूत्र में खलाम कश्यपो जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया देव गुरु बृहस्पति जिन्हें यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी, ददा दीदंड जगत पते पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड माता अदिति ने कौपीन और कटिवस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वे सारी भगवान को छत्र दिया कमंडलुम वेद गर्भ कुशाल सप्तर्ष अक्षमा अच्छा परीक्षित अविनाशी प्रभु को ब्रह्माजी ने कमंडलु सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की तस्मापनीताक्षरा पात्रिकादात भगवती उमा विकासति इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्ष राजकुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सतीशरोमणि जगज्जन ने स्वयं भगवती उमा से भिक्षा दी स ब्रह्मवर्चसे नभा संभावित ब्रह्मषिगणतम जुष्टा इस प्रकार जब सब लोगों ने वटुवे सारी भगवान का सम्मान किया, तब ये ब्रह्मर्षियों से हुई सभा में अपने के कारण अत्यंत हुआ। कृत्वा सम इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशो परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और संविधाओ से हवन किया श्रुआ स्वेधमान बलिम्ब ग पदे पदे परीक्षित उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बड़ी भृगवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से कर रहे हैं, तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी तम नर्मदा उत्तरे भृगुक संज के प्रवर्त यो भृगव क्रतम नर्मदा नदी के उत्तर तट पर नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। बले के से यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मान सूर्य देव का उदय हो रहा हो तिदो जाम यो वाम पर सूर्य किलाक्षित वामन भगवान के तेज से यजमान और सदस्य सबके सब, सब निस्तेज हो गए वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं इत्थम शशे शेषो भृग स्वने कथा वितर्कमा भगवान सवाम के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे उसी समय हाथ में छत्र दंड और जल से भरा कमंडलों लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया मौंध्याम वेतमोपिताजनोत्तरम वामनं वे, वे, वे कमर में की मेखला और गले में यज्ञों पर धारण किए हुए थे बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी इसी प्रकार बहु ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निस्प्रभ सब हो गए वे सब के सब अग्नियो के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया यजमान प्रमोदित दर्शनीयम मनोरम रूपान तस्मा आसन्मात भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। बलि अव निध्यार्चया मास मुक्त संग मनोरम फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पुखारे और संग महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की तत्म जन कल स धर्मूर्ध्य दुम यदेवेव गिर चंद्र मौली दूर्ध्या परया चक्त्या भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है उससे जीवों के सारे पाप आप धुल जाते हैं स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्तिभाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा बलिर्वाच स्वागतम ते नमस्तभ्यम ब्रह्मण किम करवा मते ब्रह्मषिनाम तप बलि ने कहा ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे आपको मैं नमस्कार करता हूँ आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ आर्य ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है न पितर तृप्ता पावितम कुलम, पावित अद्य श्रेष्ठ क्रतुरयम यद भवानागत आज आप मेरे घर पधारे इससे मेरे पितर तृप्त हो गए आज मेरा वंश पवित्र हो गया आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया में चरनावने जने। तथा पुनीता सब ब्राह्मण कुमार आपके पांव पखाने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता वह अनायास ही मिल गया आपके इस नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई यद्यटो वा तत्प्रतीक्ष मे तमिनम विप्र सुथानुकीर्त गां काम गुणवद्धामेयम विप्र कन्यान्द्धा सर्गा राम प्रतीक्ष ब्राह्मण कुमार ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं परम पूज्य ब्रह्मचारी कन्या संपत्तियों से भरे हुए गांव घोड़े हाथी रथ वह सब आप मुझसे मांग लीजिए अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिएमदभागवते महापुराणे पारम्याम तीतायाम अष्टम स्कंधे वामन प्रादुर्भा बलिवामन संवादोध्याय